तमास्में श्रुतिस्मृति पुराण मालय करूणाल नमा भगवत् शंकरं लोकशंकरं शंकरं, शंकरं शंकराचार्यं श वजरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति विभागिने व्योमद व्यापिमूर् शांति शांति प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रश्न में प्रथम मंत्र का विचार कर रहे थे सौरणी गार्ग ऋषि यह प्रश्न करता है और पिपलाद महर्षि आचार्य उत्तर देंगे आगे यह प्रश्न का विशेष विचार करके दिखाते हैं कस्मिन् सर्वे सम प्रतिष्ठिता ये जो पंचम प्रश्न है उसका हम लोग विचार कर रहे थे टीका में तृतीय पंक्ति में विवेकाभाव मात्रेण दृष्टान्तो उक्तो त्रत सर्वात्मना विवेक नहीं होता है सुसुप्त अवस्था में जैसे ऐसे यह जो दो दृष्टांत दिया गया जैसे मधुमेह सब पुष्प रस अथवा नदी सब जब समुद्र में प्रवेश करते हैं ये दो दृष्टांत कहा गया और ये दृष्टान्त में इतने अंश को ही लेना है कि विवेक अभाव परस्पर उसका भेद ज्ञान नहीं रहता है इतना ही दृष्टांत में तात्पर्य है नहीं तो बाक़ी अन्य अंश में दृष्टांत में वैषम्य है तत्र सर्वात्मना लयाभात तत्र अर्थात जैसे यहाँ दो दृष्टांत तो हो गया मधु और समुद्र यहाँ लय होने वाले जो पुष्प रस और नदी इनका सर्वात्मना लय अभाव अर्थात यह अपना समान सत्ता में विद्यमान रहते हैं सुसुप्ति में किंतु तो ऐसा नहीं हुआ सुसुप्ति में तो यह अपना सत्ता में विद्यमान होना ऐसा नहीं रहा तो कारण रूपेण लीन हो गए इसलिए ये दृष्टान्त में दारष्टान्त में थोड़ा भेद है वैषम्य है तो यहाँ तत्र शब्द का दृष्टान्त ले सकते हैं अथवा दार्टान्त